देवी भागवत नवम स्कंध दुर्वासा के हिसाब से महालक्ष्मी का देवलोक त्याग तथा इंद्र का बृहस्पति के पास जाना मुनि बोले देवराज संपत्ति जन्म मृत्यु जरा शोक और राग के बीज का उत्तम अंकुर है इसके प्रभाव से अंधा हुआ मानव मुक्त के मार्ग को नहीं देख सकता इंद्र जो मूढ़ मानव संपत्ति से प्रमत्त हो गया है उसी को मदिरा से मत भी समझना चाहिए उसे ही बाधव जन बंधु कहकर घेरे रहते हैं वे महाकामी और वह व्यक्ति में सत्मार का अवलोकन करने की योग्यता नहीं रह जाती। भी दो प्रकार के बताए गए हैं राजस और तामस जिसमें शास्त्र का ज्ञान नहीं है वह तामस कहलाता है और शास्त्र राजस सूर्यश्रेष्ठ शास्त्र दो प्रकार के मार्ग दिखलाते हैं एक प्रवृत्ति बीज और दूसरा निवृत्ति भी पहला जो प्रवृत्ति मार्ग है उसके भीतर दुख ही दुख भरे हैं। परंतु प्राणी उसी पर स्वच्छंद प्रसन्नता पूर्वक सदा सर्वदा निर्विरोध होकर उसी प्रकार पैर रखते हैं जैसे मधु का लोभी भौरा सुख मानकर क्लेश के साथ पुष्पों पर आ है वह प्रवृत्ति मार्ग जन्म मृत्यु जरा और नाश के परिणाम का मूल कारण है प्राणी प्रसन्नतापूर्वक अनेक जन्मों तक अपने विहित कर्म के परिणाम स्वरूप नाना प्रकार की योनियों में क्रमशः भ्रमण करने के पश्चात भगवान की कृपा से मानव होकर सत्संग का सुअवसर प्राप्त करता है सत्संग संसार रूपी अपार सागर को पार करने के लिए परम साधन तथा तत्व को प्रकाशित करने के लिए प्रज्वलित दीपक है सैकड़ों और सहस्त्रों में कोई विरला ही साधु पुरुष उसके प्रकाश से मुक्ति मार्ग का अवलोकन कर सकता है तब बंधन को तोड़ने के लिए उसके हृदय में यत्न करने की भावना उत्पन्न होती है जब अनेक जन्मों के पुण्य एवं तपस्या और उपाव उपवास सहायक होते हैं तब प्राणी को मुक्ति मार्ग की उपलब्धि होती है यह मार्ग विभिन्न और परम सुखद है पुरंदर तुम जो यह विषय पूछ रहे हो उसे मैं गुरु के मुख से सुन चुका हूँ ब्रह्मन मुनिवर दुर्भाषा का यह वचन सुनकर देवराज इंद्रवीत वीतराग हो गए प्रतिदिन उनके हृदय में वैराग्य की भावना बढ़ने लगी मुनि के स्थान से चलकर वे अपने भवन पर पहुंचे उस समय उन्होंने देखा उनकी अमरावती पुरी दैत्यों और असुरों से भली भरी हुई है उस पुरी में रहने वाले सब देवता भय से व्याकुल हैं सारी परिस्थिति विषम दृष्टिगोचर हो रही थी कहीं कहीं के भाई बंधु नहीं थे तो कहीं किसी के माता पिता और स्त्री ने ही उसका साथ छोड़ दिया था वहाँ अत्यंत खलबली मची थी सब और शत्रु ही शत्रु दिखाई देते थे ऐसी स्थिति में देखकर देवराज इंद्र बृहस्पति के पास चले गए